शुक्लाम ब्रह्मित <coughs> बोलो पूरा संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हुए? तीन उपसर्ग संज्ञा करने वाले निपात संज्ञा करने वाले पृत संज्ञा करने वाले क्या सूत्र विधान करने वाले सूत्र कितने हैं क्या सूत्र और और इंद्रे नहीं इंद्रेयूत्र नहीं रहेगा तो गवेन्द्र रूप सिद्ध होगा इंद्र चूत्र को हटा दे नहीं रहे तो गवेन्द्र रूप बन सकता है गवेन्द्र रूप बन जाएगा कह बन जाएगा चा चा सुत्र तो चा कौन चाहे मत हाथ उठाओ इंद्र चूत्र नहीं रहेगा तो गवेन्द्र शब्द नहीं बनेगा एक में कौन सम्मत उठाओ नहीं बनेगा कहते तो बनेगा कहते दो तीन और बाकी सब दोनों तरफ में नहीं इंद्र चूत्र नहीं रहेगा तो गविंद्र शुद्ध शब्द सिद्ध नहीं होगा इसमें जिनकी है हाथ ऊपर उठाओ और इंद्र चूत्र नहीं रहने पर भी गविंद्र शूद्र शब्द बन जाएगा इसमें कौन सा संत है तो हाँ इसमें थोड़ा अधिक है किंतु तो? बहुत और बाकी जो दोनों तरफ नहीं है या समझ रहे बहुत लोग नहीं समझते है या हाथ उठाने में आलोच्य शिव क्या है बोलो गोविंदर शब्द बन जाएगा नहीं बनेगा ए बन जाएगा बोलो। तो बोलो इंद्र चशु नहीं रहेगा तो गोविंदर बन जाएगा हमारा प्रश्न है बन जाएगा या नहीं बन जाएगा दूसरा एक विकल्प क्यों बोलते हो बन जाएगा चतुर्दास बोलो सिर हिला रहा था कु नीचे कर दिया महेंद्र बोला क्या होगा नींद नहीं लेगी तो बड़ी बात है और वाकई कुछ पूछो नहीं <laughs> है ना नींद है था नहीं पूछो बोला बने या नहीं बनेगा बोलो जोर से बोलो क्या करना सुनाई पड़ता है किसको बोलो अरे जोर से बोलो ना सब नहीं बनेगा हाँ ऐसे बोलो तो कैसे तैसे गविंद्र बनेगा बताओ इंद्र चसूत्र नहीं रहेगा बोलो आप शंकर गविंद्र बन जाएगा कैसे बनेगा किस हैं रोरी इंद्र चसूत्र नहीं, नहीं रहेगा तो कैसे गविंद्र बनेगा बनेगा विष्णु बोलो इधर कोई है और बोलो क्या नाम ना, अरमिंद है ना बोलो बनेगा नहीं बनेगा बन जाएगा खाली हिलाने से, से नहीं बोल थोड़ा <laughs> क्या बोलते हो अवंग स्फोटायन लगेगा अवंग स्ोट से सूत्र से अवंग होकर के गवेंद्र बन सकता है इंद्रच सूत्र नहीं रहेगा तो भी गवेंद्र बन जाएगा यदि बन जाएगा तो सूत्र व्यर्थ हो गया इंद्रचा अवंग स्ोट से काम चल जाएगा इंद्रच सूत्र अनावश्यक है एक गवेंद्र बन जाएगा और एक विकल्प में रूप बन जाएगा दूसरा रूप आ जाएगा अनिष्ट रूप बन जाएगा वो विकल्प नहीं नित्य होने के लिए इंद्रज सूत्र आरंभ किया गया इंद्रज सूत्र नहीं रहेगा तो भी गवेंद्र तो बन जाएगा और एक रूप भी बन जाएगा जो रूप इष्टर नहीं है और दूसरा क्या सूत्र लेकर बन जाएगा एच ओ एवा वग जाए तो अब आदेश हो जाएगा अभंग में आदेश नहीं होता है अभंग में जो आदेश होता है अब और एचो एवाव लग गया तो अब हो जाएगा तो अनिश्चर रूप में निवृत्ति के लिए नित्य के लिए इंद्र चूत्र आरम्भ किया गया ओष्णम ओष्णम का अर्थ कोई बता सकता हो ओष्णम का कोई अर्थ है किसके मारे में है, है? हाँ स्ल्प उष्ण ईषद उष्ण ईषद अग्र उष्ण दोनों मिलकर के उष्ण हो जाएगा ई में उष्ण मिलेगा तो उष्ण हो जाएगा है मेरा प्रश्न ई सद के अग्रे उष्ण रहेगा तो ओष्णम बनेगा क्या क्या बनेगा ये सब उष्णम रहेगा उष्णम नहीं होगा तो उष्णम दिया उसका कैसे पदचेत करेंगे आ? आ, आ आ अगर उष्णम आगे सूत्र है ओत ओत में ओकार है निपात का विशेषण ओ तो यह नीति तदंत अर्थ हो जाएगा उदंत निपात प्रगृह सियात जो निपात तो ओ ओहकारांत हो अंत में ओ हो तो उसको ओत अंत सदंत अचअ में तो क्या कहते हैं हैं अजंत अत अंत में तो अदंत ओ अंत में है तो, तो उदंत निपात तो की प्रगह संज्ञा अहो एक शब्द है अहो प्राधि में आता है अहो उसके प्राधह सूत्र से निपात संज्ञा हो जाएगी क्या सूत्र निपात करने के लिए चादी में आता है।, है आता है हाँ ओकार का, उन्त तो होने से पहले निपात संज्ञा चादे सत्य ओदंत तो होने से उसकी प्रग्रह संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र है सूत्र है? है नहीं चाहते निपात एक आज न है ना नहीं निपात एक आज ना लग जाएगा नहीं नहीं बताओ नहीं लगे क्यों नहीं लगेगा हाँ ओहो एक आच नहीं है इसलिए उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी क्या होगी नहीं होगी किस तरह से हाँ वो तो सूत्र से क्या संख्या होगी निपात संख्या निपात संज्ञा किस सूत्र से अरे ओत सूत्र क्या करेगा प्रग्रह संज्ञा करने का क्या फल है क्या सूत्र लगेगा प्लुत् प्रग्रह अचि नित्यम उधर रास्ता बंद करके बैठे इधर आ जाओ उधर दो लाइन इधर आ जाओ इधर जगह है पीछे रास्ता बंद नहीं करो दो लाइन इधर आ जाओ इधर कोई डरना नहीं जैसे और, और, और एक दो आ जाओ इधर अहो ईशा में क्या सूत्र लगना चाहिए था एच ओ एब एंग पद अति प्राप्त है नहीं हाँ अत नहीं कहो पर अहो ईशा में संधि हुई एच ओ ए लगा प्रकृति प्रकृतिभाव हो गया अहो ईशा अहो आश्चर्य के लिए संबुद्धो संबुद्येता बना से संबुद्ध वा वृगृह वैदिके परे, वा परे। सूत्र में कितने पद है इधर क्यों कर दो कुछ पता है तो बोलना नीचे पर हना इधर उधर क्यों होता है इधर क्यों देखते हो इधर उधर तो होते कितने पदे पीछे वाले बोलो तृतीय पद क्या है, है? कितना क्या है बोलो इतो पहले क्या बोला था इता इतो तृतीय पद है इतो चतुर्थ पद क्या है अनारसे क्या सूत्र लगा बीज में इताव अना इतो के पहले क्या है साकल्य अनार से इतो संबुद्धो ये ओत तो की अनुभूति आती है ओत तो का नंबर देखो कितने पंद्रह ये सोलह है सम्बुद्धि सम्बुद्ध सप्तम है सम्बुद्धि को निमित्त मान करके जो उकार है ओकार कैसे होना चाहिए संबुद्धि निमित्तक संबुद्ध को निमित्त मान कर जो उकार होता है वो उकार को ये करेगा प्रगृह संज्ञा करेगा साकल्य से कहने से विकल्प से करेगा वा प्रगृह किंतु तो कब करेगा इतो अनारस अनार्स कहने से अवैदिक ऋषि वेद होता है ऋषि आर्स न आर्स इत इति शब्द कहीं हो वेद में कहीं इति शब्द है तो ये सूत्र यहाँ वहाँ नहीं लगेगा वेद में नहीं तो क्या कहेंगे वेद में होगा तो कहेंगे वैदिक जो वैदिक नहीं उसको कहेंगे अवैदिक लौकिक अवैध का इति शब्द पर में होना चाहिए क्या पर में होना चाहिए अवैदिक शब्द तो इस सूत्र क्या करेगा प्रगृह क्या किसको प्रगृह होगा ओकार को संबुद्धि निमित्त ओकार को ही प्रगृह जैसे विष्णु का संबुद्धि संबुद्धि क्या मालूम में है संबुद्धि शब्द का अर्थ किस को मालूम है संबोधन संबुद्धि क्या कोई पूछेगा तो व्याकरण पढ़ने वाले क्या बोलोगे संबोधन एक वचनम संबुद्धि सूत्र है क्या सूत्र उसका से क्या जितने एक वचन है सब संबुद्धि है रामम रामेण रामाय सब संबुद्धि है तो एक वचन तो है एक वचना तो है ना संबुद्धि किसको कहेंगे संबोधन प्रथमाया एक वचन संबोधन में प्रथमा एक वचन की संबुधि है वो संबुद्धि पर रहते सम्बुद्धि रामह संबुद्धि है हे राम ये सम्बुद्धि है। हे राम ये सम्बु है किसकी संबुद्धि होती एक वचन एक वचन संबुदि संबोधने प्रथम आया एक वचन राम शब्द एक वचन है क्या राम शब्द एक वचन है एक वचन कौन है सु है मालूम है सुपसूत्र आया सुपसूत्र एक एक वचन द्विवचन बहुवचन है संबुद्धि संबुद्धि क्या है सु सुसंबुद्धि सु है तो सूत्र लगता है हृस्य गुण क्या पर्ण चाहिए है ये तो लघु कौंधि पड़े सब लोग सब लोग डर कर भाग जाएंगे क्योंकि ये बैठे लोग हैं कौंधी एक मिल गया सूत्र जिसमें संबुद्धि है <laughs> एंग घव सा सम्बु है नहीं ह्रस्व से गुण एक सूत्र है किसके पुस्तक में है हृस्व गुण देखो वृत्ति में लिखा होगा संबुद्ध लिखा है संबुद्ध ये नहीं आता है ये क्या क्या करते हो ह्रस्व से गुण संबुद्धि पर रहते ह्रस्व को गुण होगा विष्णु में उकार ह्रस्व है पर है संबोधन प्रथम एक है उसकी संबुद्धि संज्ञा है संबोधन में प्रथम आयोचन सू की क्या संज्ञा होगी संबुद्धि किस सूत्र से आगे सूत्र लगेगा ह्रस्व से गुण ह्रस्व विष्णु ह्रस्ंत है ह्रस्व ऊ उसको गुण हो जाएगा परम क्या निमित्त है संबुद्धि सम्बुद्धि कौन है सू हे विष्णु ये संबुद्धि है सू है संबुद्धि सुसम्बु परमय होने से ऊ को गुण हो गया गुण से क्या हो जाएगा ओ है विष्णु आगे सु है विष्णु के आगे क्या है सु का उकार के किस सूत्र से ऐच भाई बदेश जन नाशिकस लोपः सकार को लोप करने के लिए सूत्र है एंग ह्रस्वाद संबुद्धे है सु का लोप हो जाएगा हे विष्णु रहेगा विष्णु सम्बुद्ध निमित्त को उकार है विष्णु में जो ओकार है ये सम्बुद्धि निमित्त है सम्बुद्धि निमित्त है विष्णु का पंचमी क्या बनेगा एक विष्णु हो, हो। वहा ओकार है ना नहीं ये सम्बुद्धि निमित्त है देखो विष्णु में ओकार यहाँ सम्बुधि निमित्त नहीं यहां है यहाँ सम्बुधि निमित्तक है विष्णु में ओकार सम्बुद्धि निमित्त है आगे इति शब्द है ये वेदन में नहीं लौकिक प्रयोग है तो साकल्य के मत में अनार पर रहते वो ओकार को प्रग्रह होने से वृत प्रगृह अच्छे नित्यम प्रकृतिभाव होने से विष्णु इति और एक पक्ष में अब आदेश हो जाएगा एचो अबायाव के सूत्र से आदेश होगा क्या सूत्र क्या आदेश यहाँ होगा अब अब किसको होगा ओह को क्या रूप बन जाएगा विष्णव क्या बनेगा विष्णव अगर इति वकार को लोप करने के लिए कोई सूत्र है लोप सा कलर से पदांत के वकार को लोप करेगा पदांत क्या है हाँ संबुद्धि में सु का लोप हो गया लोप हो गया ना नहीं घर संबुद्धि सम्बु शुभ तिंग पदम शुभंत है क्या पद संज्ञा करने के लिए शुभ है तो लोप हो गया प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके सुवंत होने से पद संज्ञा पद संज्ञा होने से ओ ओ को जो अब हुआ वो पदांत का बकार हो गया अवर्ण पूर्वक परम से लोप साकल से व का लोप हो गया तो क्या रहेगा विष्णु इति आगे आदिगुण प्राप्त है नहीं प्राप्त है क्यों नहीं लगेगा पूरात्र सिद्धम लोप साकल्य आद के दृष्टि से असिद्ध होने से विष्णु अत गुरु बना अरे वकार का लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा वकार का लोप नहीं होगा क्यों बा लोप साकल्य से सूत्र विकल्प से करता है जिस पक्ष में लोप हो जाएगा उस पक्ष में क्या रूप बनेगा विष्णु वकार श्रवण होगा लोप नहीं होगा तो क्या श्रवण होगा विष्णु विष्णी तो कितने रूपये गया तीन रूप नहीं गया, गया। <coughs> मय उओ वो वाह परस्य परस्यओ वो वाची माया क्या मालूम है प्रत्याहर प्रत्याहार मै में कितने बननाएंगे बताओ देखो कितने कठिन प्रश्न है कहाँ से शुरू होगा म ग न है छवि से हो गया किसने बताया था? कोई नहीं बताया <laughs> म लेकर या तो प्रत्याहार प्रत्याहार किस सूत्र से बनता मय प्रज्ञा किस सूत्र से बनेगी अंत्य कौन है यकार आदि में म है कहा आदि में म कहाँ है या मणा नम आदि में क्या है है आदि में मकार कहाँ आदि मिलेगा अंत्य नहींता सही तो आदिर आदि में म हो तो संज्ञा बनेगी आदि में म है क्या आदि में क्या है य यहाँ मंग नाम है ना आदि में क्या है यह है ना तो फिर कैसे बनेगा मय प्रत्याहार क्या आदि मय प्रत्याहार पहले बन गया या आदि मकार को रखने पर मया प्रत्याहार बनेगा पहले मया प्रत्याहार बन गया किससे बन जाएगा कौन बनाएगा तुल्या से प्रचरन सब से बन जाएगा मय प्रत्याहार आदि कैसे होगा बोलो ई की प्रत्याहार बनेगा ई की प्रत्याहार एक प्रत्याहार में अंत्यित्य है ककार आदि में क्या चाहिए आदि में ये है और ई ऊन के आदि में क्या और है ये अः तो आदि में ये नहीं तो कैसे बनेगा अंत्य तो हो गया अंत्य नेता सहित आदि आदि हो तो प्रत्याहार हुई आदि में तो नहीं है हैं एक के आदि में ई किसके आदि में अंतिम के आदि देखो प्रत्याहार बनाने के लिए अंत्य नेता सहित आदि रे अंत्य ठीक है रे रे के में ककार इते अंत्य है उसके साथ क्या होना चाहिए आदि होनी चाहिए आदि है क्या ई आदि है ई की प्रत्येहरा दी पहले की बन गया था क्या एक बनाने के जा रहे हैं क्या एक आदि है आदि कैसे हुआ किसके आधी कहाँ आधे है अंत ईत के आदि अंत्यित ककार उसका आदि है इ, क का आदि ई है? है देखो सुनो ये जो आदि अंत कहा गया अंत्यित तो हो गया तब तो पहले बताओ लण सूत्र के अकार से प्रत्यार बनाया नहीं या व रट लण ईत कौन है ईत कौन है अंत्य लान में ना न अंत्य है या अंत्य है अंत्य है, है, है? नही आदि में क्या है हा या वा रट आदि में रहे। तो कैसे प्रत्यार बन गया ये जो आदि अंत शब्द आया सूत्र के आदि सूत्र के अंत ये अर्थ नहीं है एक समुदाय है वो समुदाय भी बुद्धि में बुद्धि से कल्पित तो है बुद्धि कल्पित समुदाय का अंत में होनी चाहिए और आदि उसके आदि बनना बुद्धि में समुदाय ई से शुरू करना ई रि रि आगे ककार अंत है ककार आदि में ई ये एक बुद्धि अ तो हम इतने बनाएंगे अंत है क आदि है ई ये किसके आदि है कल्पित तो जो समुदाय वो सूत्र क्या आदि नहीं है बुद्धि कल्पित तो समुदाय के आदि अंत वो मध्यगा नाम स मध्य हो जाएगा क्या हो मध्यगा में क्या होगा आदि स हो जाएगा ई इसी प्रकार र प्रत्याहार बनाने के लिए अंत्य कैसे करना हय र को छोड़ दो रगरे ल क्या है र ल में अंत्य है अत्य है, है? अंत्य गया आदि हो गया रेप रा रा। ये बुद्धि में रो मध्यामी सध्यगामी कौन होगा लो कौन है रो संज्ञा लण सूत्र स्थावन सह उच्चार्य रेपो रे पो अ हो गया समुदाय के रा ला आ ये समुदाय है अंत्य हे आदि में र ये संज्ञा है तो अंत्य आदि का अर्थ बुद्धि कल्पित समुदाय के अंत्य और आदि मय प्रत्यार हो गया आदि यम गणनम हे मिश्रक आदि म अंत में यह है मय पर ऊष्ठियंत ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा क्या आदेश होगा व व कारण हाँ वो कह जाएगा वाह विकल्प से वाची अस्पर्य हो तो किम अग्रे उम उग्र उ। उ। उ। उक्तम किम के आगे क्या है उ आगे क्या है उक्तम किम उक्तम ये उ है उसके पहले निपात संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से चाद सत्य से निपात संज्ञा निपात संज्ञा होने पर उसकी प्रग्रह संज्ञा प्रज्ञा करने के लिए कोई है क्या है निपात एक आजना से प्रग्रह हुआ प्रज्ञ होने से आगे प्लत प्रग्रिया अचिनित्यम नित्यम उक्तम ये रूप सिद्ध हो जाएगा दूसरा रूप किम उक्तम प्रथम रूप नहीं बनता एक रूप केवल बनता किम उक्तम और ये सूत्र होने से ऊ के के स्थान पर व हो जाएगा एक वक्या में मय परस उमिया के संग ऊ को हो जाएगा वो व होने पर किम के आगे क्या रहेगा ओ रहेगा व किम अगर व आगे है उक्तम उत्तम में क्या बन गया किम्बुक्तम किम्बुक्तम कितने पद तीन पद है? है तीन पद है किम उ, उक्तम तीन पद है कहा गया है वह हो गया उक्तम का उ कहा गया श्रवण हो रहा है हो रहा है उत्तम का ऊ सवण हो रहा है और उए के ऊ के श्रवण हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है ऊ को क्या हो गया वो दूसरा किमु उत्तम में ऊ कितने हैं उत्तम के ऊ अलग है पहले कीमू के नीचे ऊ कहाँ से आया है या किम उत्तम अभी यह सूत्र नहीं होता तो ऊ को ए, आगे ऊ रहेगा ईको सूत्र से ऊ को ब हो जाएगा नहीं क्यों नहीं होगा अकसा दीर्घ हो जाएगा ऊ की संज्ञा होने से प्लुत प्रग्रिया प्रकृति प्रकृतिभाव होगा इकोणिंचित नहीं अकसाउन दीर्घ भी नहीं होगा तो माया मय वो बा लगेगा लगेगा ये विधान करता है को क्या वो कितने रूपनेगा कितम किंबम इको सवर्णे शाकल्यस्य हृस्व कितने पद है एक बर्ण अचप रहते साकल्य के मत में भी हो जाएगा पदांत एक है पदांत पदांत में जो एक हो ईरवास्यो रसव नचि स्थानी क्या है पदांत एक है स्थानीय आदेश क्या है रस्व विकल्प रस्व होगा निमित्त क्या है असवन अस्पर्य रहते चक्री शब्द है चक्री अगे अत्र चक्री प्रथमांत चक्री जैसे दंडी बनता है ज्ञानी धनी दीर्घ होता है धनी शब्द दंडी शब्द दीर्घ होता है दंडिन है प्रातिपदिक आगे सु आएगा दीर्घ कैसे होगा दंडिन के आगे सु सर्वनाम चाहधों से दीर्घ हो जाएगा औ पर दंडीन अग्र ओ दीर्घ होगा ना नहीं सर्वना स्थान चार संब होने लगे क्यों सर्वना स्थान नहीं दंडीन अगर आओ होने पर दंडीन के अगर औ दंडी के इकार को दीर्घ होगा ना नहीं सर्वना स्थान नहीं क्या आओ, जस कोई है पुराना सब ऐसे पुस्तक ढूंढना पड़ता है ऐ नकारांत शब्द थे प्रथमांत में नहीं था क्या एक वचन भी नकारांत दिवचन में नकारांत है नकारांत होने से सर्वनाम स्थाने चार संबुद्ध सूत्र से दीर्घ नहीं होगा सर्वनाम स्थाने चार संबुद्ध असंबु संबुद्धि में नहीं होगा औ संबुद्धि है क्या औ संबुद्धि है या जस संबुद्धि है हाँ चुप तुरा क्या है बताओ में देखा क्या कहीं मिलता है मैं कभी सफेद कभी लाल <laughs> क्या है बोलो दंडिन के अगर सुमे यदि सर्वनाम स्थान है चार संदीर्घ होगा ब्रह्म बोलो अहू में दीर्घ होता है ना नहीं अव में दीर्घ होता है ये भी मालूम नहीं दीर्घ होता है या नहीं होता है इन हन पुषार यमणाम सऊ आगे शवच शवच सूत्र से होता है दीर्घ इसलिए औ में दीर्घ नहीं होगा नियम हो गया इन इनंत होने से इन हन पुषारे मणाम सऊ सऊ कौन सा सऊ है शि जो सी को ज सू नहीं शि शर्वान होता है क्या सूत्र शि शर्वण सि कैसे होता है नपुंसक का सूत्र नपुंस का चूत्र से सी होता है ना से नहीं है जससोसी, जससोसी जो सी हुआ वो सी पर रहते ही ईन हन पुषण आर्यमन को दीर्घ होगा और दूसरा सूत्र है शौच सुपर रहते ही हो जाएगा औ में नहीं होगा दंडी दंडिनौ दंडीन दंडीन दंडी में सर्वनाम स्थान चार सम्बुद्धों का बाद हो जाएगा इनंत होने से जस को जो सी होता है नपुंसक में वही केवल दीर्घ होगा अन्यत्र दीर्घ नहीं होगा नियम हो गया इसलिए औ में नहीं होगा सु में भी नहीं होना चाहिए किंतु सु में दीर्घ करने के लिए एक सूत्र अलग से बनाया क्या सूत्र शौच तो दंडी दंडीनो दंडीन बनता है चक्री ऐसे दीर्घ है चक्री अग्रह अत्र चक्री में जो ई है पदांत का है चक्र में न था न लोप प्रातिपदिक से लोप हो गया पदांत है सबन अच चाहिए पर में क्या है अ है अ क्या है परमे पहले क्या है ई के साथ अ की सब संज्ञा है या नहीं, नहीं। सब संज्ञा क्यों नहीं स्थान है क्या है नहीं।, नहीं इसे सबर्ण संज्ञा नहीं होने साथन अच मिल जाएगा ये सूत्र तो क्या करेगा हृस्व चक्रिय दीर्घता हृस्व हो गया रस्व के बाद इको चीज से युवना चाहिए न नहीं एक शर्ण हो है हाँ इसके लिए कहा जब यण करना है दीर्घ होने के बाद भी अण हो जाएगा ना नहीं हो जाता है, तो ह्रस्व करना व्यर्थ हो जाएगा रस्व जो किया गया जिस पक्ष में रस्व हुआ उस पक्ष में यण नहीं होगा रस्व करके यदि यण करेंगे चक्र में ई तो क्या होगा यह और दीर्घ को यण करें तो क्या होगा यह होगा यह होगा, या होगा? यही होगा तो ह्रस्व करके यण करने से क्या प्रयोजन रहा ह्रस्व विधि सामर्थ्य न स्वर संधि नहीं तो ह्रस्व विधि व्यर्थ हो जाएगी यदि <coughs> ह्रस्व करने के बाद यन करेंगे तो कहेंगे ह्रस्व करने की क्या जरूरत पड़ा दीर्घ से तो यण हो जाता तो ह्रस्व विधि सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होगी तो ऐसा रहा प्रकृति अत्र ये विकल्प से करता है जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में क्या लगेगा एक जिला में से चक्र बनेगा दो रूपये ह्रस समुचित प्रकृतिभाव ह्रस्य और एक पक्ष में ऐसे ही रहा पदानता इत की गौरऊ गौरी शब्द का औ प्रतिपदिक क्या है गौरय गौरी क्या प्रतिपदिक है गौरी आगे प्रत्यय क्या है अह तो गौरी के आगे औ पर क्या सूत्र लगता है प्रथमे पुरुष होने लगता है नहीं प्रथमे पुरुष नहीं लेता है क्यों नहीं लेता है नादी जी नादी जी क्या कहता है इस पर नादीजी नादि क्या है हाँ अवन से पर अवन पहले है क्या तो नादी चला गया अवन हो तो नादी चला गया अवर्ण नहीं हो तो गौरी अग्रे ओ अकने लगे ना नहीं क्यों नहीं नहीं। ये, ये क्या सूत्र प्रथम प्रथम क्यों नहीं नादी जी निषेध कर दीर्घाध क्या बोलो ठीक दीर्घाद जसी च क्या कहता दीर्घा जसी चीर्घाद इची चीच पर हो जस पर हो किसके पुस्तके में दीर्घा हैं बड़े कठिन है पुस्तक नहीं ना ढूंढने पर नहीं भी नहीं मिलता है <laughs> अपने आप को तो मालूम नहीं कोई कहा तो भी पता नहीं चलता है हमारे पुस्तके में है अथवा नहीं है <laughs> नुस्तक में होगी वाराणसी में लाए होंगे <laughs> दीर्घा जसी च हाँ दीर्घा जैसे से निषेध होने से प्रथमे पूर्व होना नहीं लगता है एको एक नीचे लगेगा हैं लगे तो एक हो जाएगा क्या हो जाएगा य गौरी बन गया गौरी बनने के बाद अभी क्या हुआ गौरी क्या के आगे औ है गौरी क्या के आगे क्या है सबन अच है असबनच है असबनच होने से एको सवन ने साकल्य रस सूत्र से एक पक्ष में रस्स हो जाना चाहिए और रसविद सामर्थ्यात न सरसंधि एक में गौरी अलग औ अलग इस तरह रहना चाहिए होगा या नहीं है ये पदान्त नहीं है गौरी अगर औ पदान्त है गौरी नहीं। पदान्त नहीं होने से इको सवन ने साकल्य सूत्र नहीं।, नहीं लगा कहाँ नहीं लगा गौरी में चक्री अत्र में लगा वो पदांत है हाँ गौरी में गौरऊ पदांत पद संज्ञा नहीं गौरव की गौरव की पदसंज्ञा है तो पदांत नहीं औदांत है नहीं गौर में अंत में है पदांत नहीं है तो फिर क्या हुआ क्यों नहीं लगा को इको समझने एक नहीं है गौरी में एक नहीं है देखो जो गौरी है एक है वो पदांत नहीं कहो गौर में औत पदांत है गौरी में जो एक है वह पदांत नहीं है नहीं होने से इको सामने सूत्र नहीं लगा तो से लगेगा से लगने के बाद यकार को द्वित्व करने के लिए सूत्र है अचो राहाभ्याम द्वे ये सूत्र पहला है क्या अचह पराभ्याम रे फहकाराभ्याम परस्य रो द्वे वास्ता स्थानी क्या है इस सूत्र में अच्छा नहीं या यार। है स्थानी निमित्त तो क्या है अच्छा पहले अच चाहिए खाली अच नहीं अच के बाद भी रेफ और हकार यर के पहले क्या होना चाहिए रेफ अथवा हकार उसके पहले क्या होना चाहिए अच्छा और यर के बाद क्या चाहिए कुछ नहीं अच्छे पर रेफ अथकर उसके पर यर हो तो उसको द्वित्व होगा विकल्प से ये गौरी में गौर पहला वर्ण क्या है गौरव में रेप के पहले क्या है औ रेप के आउ है औच में आएगा अश्य पर रेप है अर उसके बाद क्या है या, यार में आएगा उसको द्वित्व होगा किस सूत्र से दो यकार हो गया गौर यऊ यहाँ ये यकार को द्वित्व करने के लिए यह सूत्र बनाया अनच सूत्र से द्वित्व नहीं होगा परम अच है परम अच नहीं होता तो हो जाता परम अच नहीं होता तो हो जाता तभी नहीं होता अक्ष पर होना चाहिए यार पर अक्ष पर यार है अच्छे पर क्या है रेप उसके पर है यार इसलिए ये अलग सूत्र हुआ गौरऊ ये तो बीच में अचोराभ्याम दे दिया आगे जो भारती का न समास है ये अचोरा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है क्या सूत्र चल रहा था एको सवन ने साकल्य सहस्त्रा उसका निषेध करेगा का न समासे बाप्याम अश्व बाप्य अश्व बाप्याम बापी बाउड़ी में कोई अश्व गिर गया वाप्याम अश्व ये समास होने के कारण बापी में है और समास होने से अंतर्वर्ती विभूति को लेकर के प्रत्यय लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण को मान करके पद संज्ञा भी है कौन है पदान्त हो जाएगा बापी में ई पदान्त है ई कम आएगा और में असवन से है कौन है अ ओ है अश्व का ओ तो यहाँ ईको सबन ने साकल सर्स्य सूत्र से बापी के ई कार को रस्सो होना था और ह्रस्व होकर के ह्रस्व पक्ष में संधि नहीं होनी तो किंतु यहाँ नहीं लगा कौन नहीं लगा क्यों नहीं लगा न समा से बातिक से निषेध हो गया तो इको समने से नहीं होगा रसुचित नहीं होगा लगेगा वाप्य अश्विक अश्व बन गया वापी अश्व रित्य कह रीति परे पदाता अकह प्राग बदवा ये देखो इको सबन ने क्या परसुत रहे वो करता है असवन आज पर रहते ये कहता है ऋतु पर वो पर में क्या चाहिए रित और वो पदांत के ईक को करता है ये कहेगा पदांत के अह को रित्यक अक दे दिया रिति परे पदांत जो अह है प्राग प्रागवध बाग्वध का अर्थ ह्रस्व होगा विकल्प से पदांत काज होगा पर में क्या चाहिए पर में क्या चाहिए पर चाहिए रीति चाहिए रीति री पर और अरे हर्षविधि सामर्थ्या न स्वरसंति ब्रह्मा अगर ऋषि है ब्रह्मा दीर्घ है प्रथमांत बनेगा ब्रह्मा पुलिंग में ब्रह्मा ब्रह्माणु ब्रह्मांड न पुन सक तो ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मणी से बनता है ब्रह्मा अगर ऋषि है ब्रह्मा में आ है अके में आएगा आ पदांत का है परम ऋतु से रस्य हो गया ह्रस्व पक्ष में क्या संधि सूत्र प्राप्त है आदिगुण प्राप्त है तो विधि करने पर फिर आदिगुण करेंगे तो दीर्घ से आदिगुण करने पर भी वही रूप बन जाता ब्रह्म ऋषि विधि सामर्थ्या आदिगुण नहीं लगे तो क्या रूप बनेगा ब्रह्म ऋषि अजिस पक्ष में नृत्य का नहीं लगेगा उस पक्ष में ब्रह्मा के आकार का हृष्ण होगा हर्स्व नहीं होगा एको सामान्य सूत्र से एको सामान्य सूत्र से नहीं होगा क्यों नहीं होगा एक नहीं है एक है नहीं हृस्व नहीं होगा तो आधगुना लगेगा पहला क्या वन है आया अ आ कहते दोनों जी में आ, आ कहो नहीं तो अ कहो क्या है आ है आधगुण है। लगे या अ क्या आधगुण लगे है। हाँ आध क्या था अवन से पर आधगुण से उन्न पर होकर ब्रह्मषि बन गया पदांता किम ये रित्यक सूत्र पदांत में लगेगा ऋद धातु से रू, रूप बनेगा आठ आगम होता है क्या सूत्र है आठ जानाम क्या सुधर कोई कह कहते आठ जादी नाम आठ जादीना नहीं आजादी नाम आठ अजा दिन क्या सुधर री के पहले आ आ गया री के पहले क्या आ गया आ आने के बाद आर कहा से आ गया हैं का लगेगा रित का लगेगा नहीं क्यों नहीं लगेगा आ पदांत का नहीं है आठ आगम हुआ तो सूत्र क्या लगेगा आठच आठोची परे वृद्धि हो गया आर छत तो बन गया उरण पर हो गया इत्य संधि इति संधि में अचिका के स है स्तोष चुना चु होना चाहिए चौकार को चो कुछ कुत्तो होना चाहिए होगा ना नहीं हाँ स्पष्टता स्पष्टता के में चुत तो नहीं किया कु तो नहीं किया अच्छीप